नारायण नारायण आज का विषय है जिसे आनंद चाहिए वह नाम स्मरण करे शरीर स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए आवश्यक द्रव्यों में जब कम अधिक मात्रा होती है तब शरीर स्वास्थ्य बिगड़ता है उसी को बीमारी कहते हैं सौठ एक ऐसी दवा है कि वह शरीर में कम हुए द्रव्य की पूर्ति कर देती है और अधिक हुए द्रव्य को घटाकर स्वास्थ्य ठीक कर देती है नामकरण सोंठ की तरह है पारमार्थिक प्रगति के मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति के जिन जिन गुण दोषों के कारण रुकावट आती है वे सब गुण दोष दूर करके उसकी प्रगति का मार्ग भगवान का नाम खोल देता है अतः किसी में कोई भी गुण दोष क्यों ना हो यदि वह निष्ठा से नाम स्मरण करता है तो उसका काम पूरा होता है और वह अपने ध्येय तक पहुंच जाता है हम लोगों में नंदा दीप जलाने की प्रथा है नंदा दीप तेल का दीपक होता है उसकी विशेषता यह होती है कि उसे अखंड जलते रखना पड़ता है इसलिए उसमें निरंतर तेल की पूर्ति करनी पड़ती है वैसे ही जो आनंद रूपी नंदादीप चाहता है उसे निरंतर नाम स्मरण रूपी तेल की पूर्ति करनी चाहिए तात्पर्य यह है कि जो आनंद चाहता है वह निरंतर नाम स्मरण करे आनंद का उद्गम ही नाम में है कहीं भी कभी भी स्पर्श करके देखिए बर्फ ठंडे ही लगेगी उसी तरह परमात्मा के पास आनंद होगा ही हम गृहस्थी को विशाल कहते हैं क्यों आनंद प्राप्ति के लिए ही किंतु भगवान के आधार के बिना होने वाला आनंद कुछ कारणों से ही होता है वे कारण मिट जाते हैं तो आनंद भी नष्ट हो जाता है इसलिए ऐसा आनंद अशाश्वत होता है खाएं खाएं-पिएं और मुँह उड़ाएं यह सिद्धांत मुझे कुछ सीमा तक पसंद है किंतु उसमें एक बड़ा दोष है दोष यह है कि यह है देह बुद्धि पर आधारित है अतः वह हमेशा के लिए टिक नहीं सकता क्योंकि जो स्थिति आज है वह कल नहीं होगी और यदि बिगड़ गई तो इसका मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा हमें तो यह हिम्मत करनी चाहिए कि जो भी परिस्थिति निर्माण होगी उसमें हमें आनंद निर्माण करना चाहिए चाहे केवल पाँच मिनट क्यों ना हो लेकिन भगवान से एक रूप होने को सीखना चाहिए उस पाँच मिनट का आनंद इतना होगा जो आपको सौ साल जीकर भी नहीं मिलेगा शक्कर की मिठास के बारे में घंटों व्याख्यान देने की बजाय एक चंगुल शक्कर मुंह में डालने से जैसे सच्चा आनंद मिलता है वही बात यहाँ है यह बात सही है कि जीने में आनंद है किंतु जीवन में आनंद न हो तो वह जीना मृतक के समान है जिसके पास भगवान है उसी को जीने में आनंद प्राप्त होगा अतः जो जीना चाहता है उसे नाम स्मरण करना चाहिए सदा सब समय तुम्हारा अखंड योग बना रहे, ऐसा स्मर्थ स्वामी ने मांगा। और मुझे तुम्हारा विस्मरण न हो ऐसा वर संत तुकार महाराज ने मांगा इसका यही कारण है कि जहाँ भगवान होते हैं वहां आनंद होता है व्यापारी लोग आज नकद कल उधार की तख्ती लगाते हैं ऐसे ही आनंद नकद दुख उधार की वृत्ति हम रखें जिसकी नाम स्मरण में प्रसन्नता बनी रहती है उसे मानो नित्य दीपावली ही है नारायण नारायण